आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ गोपाल कृष्णन जी है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में अजमेर में सेटल हैं तो आइए उनसे बात करते हैं और वो एक्स एयरफोर्समैन भी हैं तो बहुत सारी बातें उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस को हम लोग सुनेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में तो आप सभी की तरफ से गोपाल कृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू धन्यवाद आप बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं और हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है गोपाल कृष्णा मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं नेल्लूर का ट्वेंटी इयर्स पढ़ाई करके ग्रेजुएशन नाइन्टी में कम्प्लीट किया था ग्रेजुएशन के बाद तुरंत तो मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन होने का मौका मिला क्योंकि पहले से मैं इन एडवांस आर्मी एयरफोर्स नेवी का अप्लाई करने के बाद पहले मैं एयरफोर्स में जॉइन हुआ था एयरफोर्स में 20 ईयर सर्विस कंप्लीट हो गई इस एयरफोर्स के लाइफ में ट्रेनिंग के बाद मुझे फर्स्ट पोस्टिंग उत्तर, उत्तर ले में तीन साल रहा फिर उसके बाद बीकानेर दिल्ली श्रीनगर फिर बेंगलोर में अगर रिटायरमेंट हुआ था गोपाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका एयरफोर्स में आना हुआ और उसके बाद आप कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी रही और रिटायरमेंट आप बेंगलुरु से हुए हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं सिलसिले को जारी रखते हैं और गोपाल कृष्ण जी मैं ये जानना चाहूँगा आप अपने पूरे फैमिली के बारे में बताइए और आपकी पढ़ाई और आपका बचपन कहाँ भी उसके बारे में बताइए तो मेरा पालन पोषण माता पिता के थ्रू अपने आंध्र प्रदेश मेलोर में हुआ था मेलोर में पढ़ाई में बहुत बचपन से ही तेज था कि हर क्लास में भी स्कूल में भी स्कूल फर्स्ट से स्कूल फर्स्ट मिल रहा था मेरे स्कॉलरशिप मेरिट स्कॉलरशिप मिलता था मुझे फिर उसके बाद जब मैं डिग्री पढ़ते समय ये इच्छा हुआ कि आर्मड फोर्सेस में जाने का आंध्र प्रदेश में मैं नेलूर के नेलूर का रहने वाला हूँ नेलोर डिस्ट्रिक्ट नेलूर से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर दूर में हमारा विलेज मईपाड़ू इट इज़ वेरी नीयर टू तो, दट तो समुद्र के किनारे है क्योंकि तो समुद्र के किनारे से हमारा घर ऑलमोस्ट वन एंड हाफ किलोमीटर था तो हम आलमोस्ट फ्रीक्वेंटली जाते थे वहाँ स्नान करने के लिए बहुत छोटा सा गाँव है तो वहाँ पर मेरा पढ़ाई हुआ था हमारे फैमिली में मम्मी पापा और तीन बच्चे टोटल फाइव मेंबर्स का फैमिली थे तो फादर शॉपकीपर थे हाँ मन चिटे चिलर दुकान चल रही फिर मेरा ख़ास इंटरेस्ट था पढ़ाई में इसलिए कि फादर बहुत मेहनत करके मैं पढ़ाया और ब्रदर भी मेरे सेल दर ब्रधर थे वो भी मेरे से बहुत काफ़ी सीनियर थे उनका गाइडेंस भी मुझे बहुत अच्छा रहा पढ़ाई में मेरा अभ्यास भी मेरे बड़े भाई के थ्रू हुआ ये जो पढ़ाई का फिर गांव में पढ़ाई भी बहुत और कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं था सिर्फ पढ़ाई में था और स्कूल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, थे जैसे व्यास रचना पोटी वक्तृत्व पोटी इसमें खास करके मैं भाग लेता था उसमें खास करके मुझे अच्छे मार्क्स भी मिलते थे और मेड स्कल्स भी मिलते थे फिर उसके बाद जब मैं डिग्री के टाइम पर डिग्री सेकेंड ईयर में था तो लोगों ने मेरे को बुलाया कि मीन्स आप आर्मड फोर्सेस में जा सकते हो इसके लिए आप इन एडवांस एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं तो मैं उसी समय डिग्री सेकेंड ईयर में आ, आर्मी एयर फोर्स नेवी बी एस लाइक देट बहुत सारे अपलिकेशन अप्लके, डाल करके उसके एग्ज़ाम्स दिए थे तो कम्पटेटिव एग्जाम दिए उसमें मैं डिग्री जैसे कम्प्लीट हुआ आ, 96 में मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया फिर तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर मैं उत्तरले पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग राजस्थान में उत्तरलैह में आया था उत्तरलह के पीरियड में जब उसी समय मैं फर्स्ट टाइम छुट्टी लिया घर जाने का उसी समय अचानक एक कारगिल वार का डिक्लेयरमेंट हुआ फिर तो मुझे अचानक छुट्टी से वापस बुलाया गया मैं छुट्टी छोड़ करके तुरंत मैं रिपोर्ट किया था ड्यूटी में मुझे कारगिल वार में दट फ्रंट लाइन में जाना पड़ा तो वहाँ पर बहुत सारी बातें सामना करनी पड़ी लेकिन ईश्वर की मदद से बहुत काफ़ी हम उस वार को अपने अंडर में ले लिए तो ऑलमोस्ट जो है मैं वार सिचुएशनस जो है हमारे अपने अंडर में लेकर के मैं हम आगे के लिए सिद्ध हो गए ऑलमोस्ट थर्टी मंथ वी वर इन बट हमारा मेन वो ऑपरेशन था अंडरग्राउंड ऑपरेशन हाँ टू गिव दी सिग्नल्स टू दी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पायलट्स को हम उनकी सिग्नल्स लेते थे वायरलेस में लेकर कर के उनको प्रॉपर रिप्लाई अगर कहीं भी उसको तेल कम हो जाता तो कहाँ पर लैंड होना है अगर किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स हो जाता है तो उसको लेकर के हम हमारे अयर आप सर उसको करते थे ये जो कम्युनिकेशन करता हमने काम किया था गोपाल कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस सर से आपका बचपन नेलूर में भी था और वहाँ पर समंदर के किनारे के पास में आपका घर था और पिताजी का जो सपोर्ट और एंडर ब्रदर का सपोर्ट की वजह से आप पढ़ाई अच्छी कर पाएँ और उसके बाद जब आप डिग्री में आए तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई आप एयरफोर्स में जा सकते हैं आर्मी में भी जा सकते हैं तो आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स शुरू से ही देने लगे और डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ और आपकी पहली पोस्टिंग उत्तरले में हुआ था उत्तरले के बारे में थोड़ा सा बताइए वो कहां पर है और किस तरह का जो सराउंडिंग है उसके बारे में बता राजस्थान में एक तो लोकेशन है तो नीयर टू तो बडमेर वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है उत्तर का वहाँ से ऑलमोस्ट टेन ट्वेल्व किलोमीटर्स बाड़मेर है तो कोई भी जैसे नॉर्मल छोटे मोटे सामान लाने के लिए उत्तरले में मिल जाता था लेकिन थोड़ा ऐसे घूमने के लिए तो हम बाड़मेर जाते थे बाड़मेर जाने के बाद तो खास करके उत्तरले जो है डेट इज़ एक फ्लाइंग सेक्टर में बहुत अच्छा जगह था उसमें फ्लाइंग एक्टिविटीज़ खूब चलती रहती है दिन रात इसलिए हम बहुत बिजी थे ये ट्रेनिंग के बाद तीन साल जब मैं उत्तरले में रहा और मुझे उत्तर उत्तरले के आसपास जैसे जिंखली रामसर वहाँ जाकर के हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाता था तो उसमें हम प्रेजेंट रहते थे तो हर प्रकार के एयरक्राफ्ट लाइक मिक 21 वन 27 मिराज सुखोई इन सभी जो एयरक्राफ्ट के साथ हम काम करते थे और उनके पायलट्स के साथ हमारा फुल इंटरेक्शन था वायरलेस इंटरेक्शन था तो कोई भी दिक्कत होती है सब हम ऑपरेशनल रूम्स में रह करके उनको इन्फॉर्मेशन देते थे और उनको उनसे इन्फॉर्मेशन लेते थे हम हायर ऑफिसर्स को पास करते थे इतना दिन रहा मैं बहुत तो आ, आनंद आ गया कि क्या बोलते जो एयरफोर्स में जो एक्चुअल जो ड्यूटी है उस ड्यूटी का हमने फील किया गोपाल कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपने अपना जॉब जो है आप एयरफोर्स में करते करते आप उसका बहुत ही अच्छा आनंद उठाया है और कॉमन uh, मैन के लिए जो है एयरफोर्स या फिर प्लेन उड़ता है तो एक जिज्ञासा रहती है कि कैसे उड़ता है कैसे ये लोग करते हैं और इतना ऊपर उड़ान भरते हैं लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बन गई कैसे आप ये काम करते हैं तो उसके बारे में बताइए कि प्ले कैसे उड़ता है इस तरह से काम प्लान का होता है जब पायलट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि अभी इतनी समय में एनवी एयरक्राफ्ट हमें रडार स्कोप में दिखाई दिया इतने मिनट पहले दिखाई दिया उसके हिसाब से हमारे पायलट्स को गुड़ान बनाने के लिए उनको इंडिकेशन दिया जाता है उनको जो ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर उनको सिग्नल दिया जाता है कि आपको तैयार रहना है तो उन लोगों डिफरेंट लेवल्स का वो तैयार ही में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमें इतना जल्दी तुरंत हमारे पास पहुंचने वाली है उसके हिसाब से उनको टू मिनट्स में टाइम दिया जाता है कि टू मिनट्स में आपको तैयार रहना या थ्री मिनट्स में तैयार रहना या पाँच मिनट्स में रह तैयार रहना उसके हिसाब से उनका प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से वो तैयार होकर के उड़ जाते हैं उड़ने के बाद वो पूरा उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के आसपास तीन चार किलोमीटर के आसपास उन लोग उसको कॉल्स देते रहते आप कहाँ से आ रहे हैं क्या कर रहे हैं तो उनसे अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है तो वो नीचे आ जाते हैं अगर थोड़ा सा भी हमारे फ्रेंडली पायलट्स को मालूम पड़ता है कि कुछ कन्फ्यूजन है कम्युनिकेशन में उस एयरक्राफ्ट के साथ फिर उन लोगज पॉइंट मना एडवास एडवानटेज पॉइंट देख करके सिचुएशन देख कर के देख कर कर उन लोग मिसाइल छोड़ते हैं इस सिचुएशन जो है हम ऑपरेशन रूम में जब रहते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग तो और क्या मच जाता है इसी में हमारा एकाग्रता के ऊपर जो है बहुत बड़ा सवाल है उस समय क्या करना है क्या नहीं करना ये बहुत मजा किया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एयरफोर्स में जो आपका मेन ड्यूटी रहता है वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो वो बहुत ही काम उपयोगी होता है जिसके बारे में आपने बताया अभी और जब इस तरह का जो फ्रेंडली कम्युनिकेशन नहीं होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब क्या किया जाए और कहाँ से डिसीशन मिले और कैसे काम करें तो एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात आ जाती है जहाँ पर हम सभी लोग समझ सकते हैं कि हम लोग के किस तरह से काम होता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है गोपाल कृष्ण जी से बात करते हुए एयरफोर्स में 20 ईयर्स उन्होंने काम किया और उसके बाद फिर अजमेर में अभी सेटल है और अजमेर में अपनी विशेष सेवा जो है ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़कर वो अपनी विशेष जो भी योगदान है श्रमदान करते रहते हैं एक सेवा भाव से तो आइए उनसे बात करेंगे आगे और भी लेकिन उसके पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुना हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो देश है सोने की चिड़िया देश है छबीला वे रंगीला ये तो सोने की चिड़िया देश है मेरा वे रंगीला ये तो सोने की चिड़िया केसरिया साफा बंधे चोरा चल छबीला देखो देस मेरा से कहा है देश को आ सोने की चिड़िया रंग है वो नगरिया प्राचीन काल से कहा है देश को आ सोने की चिड़िया देश मेरा वैस रंगी लाइये है वो नगरिया उचि तो आ रे आ जा रहे रे जा रहे हैं। दुनिया में हर जगह फैली बुर है साथ चलो सारे हाथ पकड़ के हम सब बेकौर भाई भाई है चले हैं हम अब रुकेंगे नहीं किसी देश के आगे हम झुकेंगे नहीं देख लो कश्मीर तो कन्या कुमार मेरा देश किसी से कम नहीं खून पसीना सब एक किया अपनी जान तो क्या कबूल हुआ मरना देश के लिए और लोग बोले काम ये नेक किया काम ही ये पर है है सबकी नाम के लिए काम करो की नजरों में घिर के वायदा क्या है पर कुछ ऐसा जिसमें खुशी हो सबकी चलो उठो आखे खुल अपनी जो सो रहे हैं राहों में चलो उठो एक एक कदम तुम ही हो बोला खुम जा रे चिड़ी यार आज रे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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे अभी और चलिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी बने हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और एयरफोर्स में 20 ईयर्स का सर्विस दे चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है और कारगिल की बातें भी हमने उनसे सुना कि किस तरह से कारगिल का जो वाद था उस समय वो एज ए कम्युनिकेटर फ्रंट लाइन में रहे और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग अभी जानेंगे गोपाल कृष्ण जी से कि हमारे जीवन में कई लोग हमको मोटिवेट करते रहते हैं और जैसे करियर के लिए भी हम लोग कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में आता है तो आपको एयरफोर्स में आने के लिए किन से प्रेरणा मिला किसने आपको कहा कि एयरफोर्स में आपको अच्छा जॉब हो सकता है आप कर सकते हैं जब मैं डिग्री सेकेंड पढ़ते समय मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे नेल्लूर के उन लोग मेरे प्रीवियस मेरिट्स को देख करके उन लोग उन्होंने यही कहा कि हमने बहुत बार आर्मड फोर्सेस में ट्राई किया लेकिन हमारा सक्सेस नहीं हुआ लेकिन आपका जो परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए कि आपको एग्ज़ाम देते ही मींस आपको सेलेक्ट होने का संभावना इसलिए तो एक बार ट्राई करो तो वैसे तो मुझे आर्मड फोर्सेज का जस्ट सुना था कि ऐसे भी एक दुनिया है इस दुनिया से बिल्कुल अलग है तो मैं सोचता था, था कि उस दुनिया में जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर भी एक इंटरेस्ट था कि फ्रेंड्स ने बोला मैंने एप्लीकेशन डाला था सेलेक्ट हो गया स्माल इंडिया मेरिट लिस्ट मेरा सेवन्थ नंबर आया तो उसके बाद धीरे धीरे जब 96 में बेंगलुरु में ट्रेनिंग हुआ था ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें सिखाई जाती जैसे परेड राइफल लेकर के परेड करते हैं एक दो किलोमीटर पूरा परेड का किट ले करके दौड़ते हैं भले स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि आ, इस सिचुएशन से भाग जाऊं क्योंकि इस प्रकार का ट्रेनिंग बाहर तो किया नहीं लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर ताकत आने के बाद फिर एक हमारा एक सर्व एक लिविंग स्टाइल बन जाता है जब तो उसी स्टाइल में जब हम डल जाते हैं उसी में आनंद आता है इसलिए केयर फोर्स में मुझे कंटिन्यू रहने ये प्रेरणा मिली गोपाल तो कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना ट्रेनिंग पीरियड के बारे में आपने बताया कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि हमारी वर्ष आती हुई किस तरह से हम लोग आर्मी में या एयरफोर्स में कहीं ना कहीं हम लोग भी सोचते हैं कि अपना करियर बनाए लेकिन काफ़ी लोग जो है आ, या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या फिर उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें से फिर रिटर्न आ जाते हैं तो आपने एक अच्छी बात बताया कि ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी लोगों को लगता है कि हम लोग छोड़ के बाग आ जाएँ लेकिन एक बार आपको वो लाइफ मालूम पड़ जाता है आप उसमें ढल जाते हो तो फिर वो लाइफस्टाइल आपको अच्छा लगने लगता है और आप उसका आनंद उठाते हुए देश सेवा करते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे ही हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो उस लाइफस्टाइल को अपनाकर भारत देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं हम उन सभी को सलाम करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग देश में हमारे भारत देश के अगर भूमि में बात करें तो बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हुए हैं तो आपको कौन से ऐसे लीडर्स बताइए आपको जो बहुत ही प्रेरणा देता हो उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्तित्व के बारे में बताइए मुझे भारत के लीडर्स में एक महात्मा गांधी जी उनकी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कैसे उनके वो अपने परिवार के साथ रहते भी ब्रह्मचर्य बल के द्वारा उन्होंने कितने परिस्थिति सामना की और जेल में भी बहुत बार उनको जाना हुआ फिर भी एक लक्ष्य था कि भारत को ब्रिटिशर्स से मुक्ति दिलाने का तो उनकी इस एक्टिविटीज से कि मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है हमारे अंदर ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को जागृत करने के उनसे बहुत मुझे प्रेरणा मिली इसलिए कि मुझे आदर्श लगता है कि महात्मा गांधी जी अपनी जीवन शैली मुझे अच्छा लगता है जी गोपाल कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे महात्मा गांधी जी एक बहुत ही अच्छे लीडर रहे और उनसे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलता है आज भी लोग उनकी जीवन कहानी को पढ़कर अपने जीवन को अच्छा महसूस करते हैं या उनके कुछ विशेष जो जीवन के पद्धति हैं उसको अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि उनके कुछ जीवन की जो खास बातें हैं कई बार उनको जेल जाना पड़ा लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और भारत देश को उनका एक लक्ष्य था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना है तो उस लक्ष्य को लेकर वो अपने पूरे जीवन को समर्पण रूप से काम किया जिसके वजह से भारत में उनका नाम हुआ और उन्हें एक साधारण व्यक्ति से महात्मा का उपाधि लोगों ने उनको दिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको महात्मा गांधी जो फ्रीडम फाइटर है लीडर है वो अच्छा लगता है उनकी जीवन की जो लाइफ है वो भी आपको बहुत पसंद आता है तो वाई आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि आप एयरफोर्स में जब आप ड्यूटी करते थे ऑन ड्यूटी थे तो उस समय आपका जो दिनचर्या है वो किस तरह का था आपका डेली रूटीन के बारे में जैसे सुबह हम पाँच बजे उठते हैं एयरफोर्स में किसी किसी स्टेशन में पहले हम हेल्थ रन वगैरह करते हैं इसी हेल्थ रन कभी किसी स्टेशन में शाम को भी होता जिस हेल्थ रन से हमारा एक्टिविटी शुरू हो जाता है सुबह वन आवर हेल्थ रन उसके बाद फिर ना धोना यूनिफॉर्म तैयार रखना फिर ड्यूटी सेवन सेवन थर्टी तक हम अपने अपने वर्क प्लेसेस पर पहुँच जाते हैं आफ्टर वर्किंग परेड हम ड्यूटी शुरू कर देते हैं उसमें ड्यूटीज़ में हर प्रकार की बात आती है कि हर एक का अपना अपना ट्रेड होता है जैसे किसी का रडारिक्विपमेंट में काम करना किसी का कोई पावर प्लांट में काम करना वैसे हमारा खास करके ऑपरेशन्स रूम में हमारा ड्यूटी था क्योंकि जो रडार फिटर समय रडार तैयार करके देते थे उस रडार के ऊपर हम काम करते थे इसमें खास करके हमारा ड्यूटी यही होता है कि हमारे रडार के जो पैरिमीटर या उसका जो ऑब्जर्विंग एरिया उस ऑब्जर्विंग एरिया में जितने भी आ, लोकल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जितने भी जो उड़ते रहते हैं उसका इंडिकेशन हमारे रडार स्कोप में आता है उसको खास करके इतने ऑब्जर्वेंस विजिलेंस के द्वारा हम उसको चेक करते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है और इसको हम आगे के लिए पास करते हैं इसलिए हमारा टोटल जो पीरियड जो है सुबह से शाम तक जितने बार भी हम रडार में बैठते हैं हमारा ये अलर्ट रहता है कि, कि कितने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कितने जा रहे हैं इसका पूरा जो रिपोर्ट है हम हमारे एयर अफसर को इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारे जो अगल बगल रडार स्टेशन्स को भी इसको पास करते रहते हैं खास करके हमारा इंटेंशन ये रहता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट आता है उसको विद इन जो प्रेसक्राइड टाइम है उसका आइडेंटिकेशन पता होना चाहिए नहीं तो से ये जो सिचुएशन है आगे चलकर कर के मीनस हमारे लिए बहुत तो पैनिक बन जाएगा इसलिए कि उसका मोमेंट और उसका आइडेंटिकेशन है उसके ऊपर ध्यान दे करके और हर एक हवाई जहाज़ का जो मोमेंट है हम आगे के लिए पास करते रहते हैं इसमें मेरा खास करके ऑब्जर्विंग एंड प्लॉटर, प्लॉटर ड्यूटीस रहा है तो हम ग्लास मार्किंग पेंसिल से एक ग्लास चेना आ, वो ग्लास के ऊपर पूरा एयरक्राफ्ट इंडिकेशंस को दिखाते हैं हर मिनट में जितने भी एयरक्राफ्ट हमें हवा में घूम रहे हैं ये सारे एयरक्राफ्ट का एक एक मिनट का मोमेंट जो है हम इंडिकेट शो करते हैं इसको देखकर करके आगे सिचुएशन जो है आ, चलता रहता है तो सामने बैठने वालों को मालूम पड़ता है कि पलान एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है उसका इंटेंशन क्या है वो क्या करने वाला है सब कुछ मालूम पड़ता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका डेली रूटीन रहता था और आप एक, एक मिनट का जो है एयरक्राफ्ट के बारे में बताते थे तो बहुत ही अच्छा काम आपको मिला और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से किया आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग अगर आपसे पूछे गोपाल कृष्ण जी कि रेडियो के साथ आर्मी फोर्स का या फौजी बाइयों का एक अच्छा समन्वय रहता है जो तो सुना है हमने पहला कि 1970s या 80s 90s के बीच में जो है फ़ौजी बाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रेडियो का होता था तो क्या उसके बारे में आपको पता है वैसे तो बचपन से मतलब पाँच साल की उम्र से मुझे रेडियो सुनने के आते थे घर में एक छोटा सा रेडियो ब्रदर खरीद के रखा उसमें हम हर प्रकार हर प्रकार के प्रोग्राम सुनते रहते उसमें जैसे सॉन्ग्स है जोक्स है और अपने जीवन में जो बहुत जरूरी चीज़ें ये सारे सुनते रहते हैं लेकिन जब मैं एयरफोर्स में आने के बाद भी हम रेडियो सुनते थे कभी कभी हम पाकिस्तान से जो नज़दीक पोस्ट में जब बैठते हैं वहाँ पर बस दो दो करके पोस्ट में अकेला बैठना होता है उसमें रेडियो एफ़ मान ऑन कर कर के कुछ जैसे इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स भी सुनते हैं कभी कभी हम एयरफोर्स स्टेशन्स में आर्मी स्टेशन्स में जाते हैं तो वो ऑल इंडिया रेडियो वाले अलग अलग चैनल्स वाले आकर के हमें इंटरव्यू लेते हैं कि या हमारे से कुछ जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं इस सॉन्ग सुना लेकर वैसे तो एयरफोर्स में कभी हुआ नहीं है लेकिन कभी पता चलता है कि आर्मी स्टेशन में हो रहे हैं। तो मैं भी वहाँ इन एडवांस पहुंच जाता था वहाँ पर उस सोल्जर्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस है और उनको जो अच्छे जो गीत हैं सुनाते थे मीन्स तो हम लोग एक इंटरेस्ट से क्या हम भी कुछ प्रेजेंट करते थे कि गीत सुनाने का या पोएम सुनाने का कोई चुटकुला सुनाने का इसमें हमें बहुत मज़ा आता था जी गोपाल कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बहुत समय पहले जो है फाइव जी फोर के लिए खास कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से भी प्रसारण किया जाता था और काफ़ी लोग जो है उसे बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे भी बड़ा अच्छा लगता था तो आपको देखने के बाद आपको सुनने के बाद मुझे वो सारी बातें पुरानी नाइनटीन सेवनटी की बातें याद आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कहूँगा कि अब वक्त हो गया है इजाज़त का तो मैं जाते जाते यही कहूँगा गोपाल कृष्ण जी आपको रेडियो मधुबन के माध्यम से वीडियो के माध्यम से राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज इसे मैंने अपने एयरफोर्स क्लब से सीखा है कि स्टार्टिंग से ट्रेनिंग से भले ट्रेनिंग पीरियड में हमें ट्रेनिंग अच्छा लगे या ना लगे धीरे धीरे उनसे हमें इतना प्रेरणा मिली है, ताकत मिली है। तो हम देश के प्रति बहुत तो इतनी जो भी आर्डर मिलता है उसको पालन करने के लिए बहुत अंदर से इच्छा होती थी क्योंकि खुद की सेटिस्फैक्शन और हम जिसके साथ रहते हैं उसके लिए भी हम काम करते हैं उन लोग भी जब संतुष्ट हो जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है वैसे हमारे कमांडर्स भी बहुत खुश हो जाते थे हमारे वर्क से इससे क्या होता है कि मुन से, से एक को अंदर से एक स्टैमिना डेवलप हो जाता है कि हम देश के लिए कुछ भी हो जाए हम देश को रक्षा करने के लिए हमें जो भी आर्डर मिले हम उसको पूरा करना और इसके साथ हमारे जीवन में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर बचपन से हम देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नाजुकपन है बहुत सारे बुराइयाँ है। इसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते इन बुराइयों को हमें निकालना अपने जीवन को हमारे जीवन को सशक्त बनाना उसके लिए ईश्वर की याद बहुत ज़रूरी है इसको हम इन जनरल योग कहते हैं या मेडिटेशन कहते हैं इसलिए कि मेडिटेशन से हमारा जो मन बुद्धि जो रिफाइन हो जाता है तो जिसे सिचुएशन के हिसाब से हमारी मन बुद्धि चलता है तो लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है और खुद का भी रिक्वायरमेंट पूरा जाता है अपने जीवन में हमें खुशी महसूस होती है इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है एकांत में बैठ करके अपने बारे में सोचना है खुद के बारे में खासकर करके हम कभी अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और उनके लिए बहुत समय निकालते हैं लेकिन यह भी हमें ये चेक करना है कि हम स्वयं के जीवन को लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें आ, सेल्फ कंटेंप्लेशन ईश्वर की याद मेडिटेशन इससे क्या हमारे जीवन और खुशनबा बन जाएगा और हमारे जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी आगे क्या करना क्या नहीं करना इससे औरों को भी देश के लिए भी हम कहीं भी रहे उन सभी के लिए हमारे लिए जीवन प्रेरणा प्रेरणादायक बन जाएगा गोपाल कृष्ण जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोतागण इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा आपने जो बताया जिस तरह से आप एयरफोर्स में देशभक्ति को या देश के लिए काम किया और एक समर्पण भाव से काम किया बिल्कुल अपने इस कॉमन लाइफ में भी जनरल लाइफ में जिस तरह से हम लोग जीवन जीते हैं उसमें भी हम लोग परिवार के लिए अपने लिए जीते ज़रूर हैं लेकिन टाइम अपने लिए निकाल कर कभी हम लोग अपने अंदर की बुराइय को कम करने के लिए या नेगेटिव को कम करके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए कभी सोचते नहीं हैं तो अब टाइम आ गया है कि हम अपने लिए थोड़ा टाइम दे के नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करें और अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा या एक मिसाल बने ऐसी आपकी भावना थी ऐसा आपने मैसेज दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका कि हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर आपने अपना एयरफोर्स का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और सबसे अच्छी बात ये लगा कि आप कारगिल के वार में रहे और उसमें एक अच्छा रोल आपने निभाया वो बहुत ही अच्छा लगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में सदैव जो है एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें खुश रहें इन शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगली बार फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो